दशम अधैक श्रीमद्भागवहापुराण दस स्कंध अधकच्वशोध्याण कामथुराजी में प्रवेश श्रीशु उवाच स्तुवत भगवान्दर्शय जले वपु भूय सामो नटो नावात्म श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्थिति कर रहे थे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे सो पिता तो जब अक्रूजी ने देखा कि भगवान वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है अक्रूर अद्भुतानि अक्रूरवाच अद्भुता अक्रूर जी ने कहा प्रभो पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं क्योंकि आप विस्वरूप हैं जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो? सर्वाणि होता ब्रह्म चिम्मे दृष्टमिहादुतम भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में सबकी सब, की सब जिन में है उन्हें आपको मैं देख रहा हूं फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी चौदया मथुरा मन रामम कृष्णम देव दिना जय गांधनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हांक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुंचे मार्ग ग्राम तत्र तत्रोप जत्रोपसंगता तो प्रीता दृष्टि न चादु परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते वे एक तक उनकी ओर देखने लगते अपनी दृष्टि हटा ना पाते प्रति क्षण नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे जगदेश्वरः पारे उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनोद भाव से बड़े अक्रूर, खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा भवान अग्रे सहयानम मुच्यात क्षा महे पुरी चाचा जी आप रथ लेकर अब पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए जाएंगे अक्रूर वाच ना हम प्रभो नाथ ना ते ने कहा प्रभो आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता स्वामी मैं आपका भक्त हूँ भक्त वत्सल प्रभो आप मुझे मत छोड़िए मघेहान भगवन आइए चलें मेरे परम हितैसी और सच्चे सुहित भगवन आप बलराम जी ग्वाल बालों तथा नंद जी आदि आत्मियों के सहित चलकर हमारा घर स्नात कीजिए पुनि पादर साह में छौ चेना अनुप्य पितर सा हम गृहस्थ हैं आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सबके सब, सब तृप्त हो जाते हैं अवनिद्या चरणों को पखार कर, महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं केवल यश ही नहीं उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा तो वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है आपस्ते घने जन्य लोकां हो पुन सिरसा धत्य सर्व स्वर जाता सगरात्मजा आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है उन्हें के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदोत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमो सुते यदवं आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं जगत के स्वामी हैं आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ श्री भगवान वाच आयासे से हम अहमार्य समन्वित यदि चक्र द्रुहम भे सुद्रियम भगवान ने कहा चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी का प्रिय करूंगा एवमुक्तो प्रविष्ट कंसा कर्मा वेद्य गृह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए उन्होंने पुरी में प्रवेश करके संस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए अथापराण हे भगवान कृष्ण शंकर शरणान्वित मथुरा प्राविदोपिवारि दूसरे दिन तीसरे पर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया ददर्शतां ददर्शता द्वारा बृहदे मकोराम ताम्रार कोष्ठाम परिखाधुरा सदाम उद्यान रम्यो पवनो पशोविता भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभामान है सौवर्ण सिंघाटकुट श्रेणीसभावनैरुपस्कृता वै दुर्यभ्रमलनील विद्रुम मुक्ता हरिभषु वेधुषु जुष्टे सुजाला मुखुरुटिमे स्वाष्ट पारावत बर्नादितापण मगचरा से सजे हुए चौराहे धनियों के महल उन्हीं के साथ के बगीचे कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं वै हीरे स्फिक बिल्लोर नीलम मूंगे मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे चबूतरे झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं उन पर बैठे हुए कबूतर मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं सड़क बाजार गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है स्थान स्थान पर फूलों के गजरे जवारे जौके अंकुर खिल और चावल बिखरे हुए हैं पूर्ण कुंभ चंदन दीपावली सविंद घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल दीपक नई नई कोपले फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से सजाए हुए हैं। ताम वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। कास्त्र भूषण विस्मृत चम युगले स्वराहई कपत्रण ही घनोपुरा किसी किसी किसी ने ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए भूल से कुंडल कंगन आदि जोड़ों से पहले पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पाँव में पहन रखा था कोई एक ही आख में अंजन आंज पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी अश्न एक अभ्यजमा अक्रोपम्जना स्वंत्य उम्य निस्वन प्रन्तो मातर कई रमणियां तो भोजन कर रही थी वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था कोई कोई उबटन लगवा रही थी वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी प्रगल्भलीला हसिता मनांसितालोचन प्रगलोहारे रमणात्मोत्सव कमलन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे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 भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा भवासान से गिरिवने तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में क्या वहां ऐसे ही वस्त्र पहनते हो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 राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उस उच्छृलों को कैद कर लेते हैं मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं एवं करा गृह शि का अब वह धोबी इस प्रकार बहुत बहुत भगक भगक कर करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे आ गया अनु सर्वे वा दुद्रवो सर्वतो मे चुत यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए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 ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हो परमा लोके बलेश्वर्य भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने उसे इस श्लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया तत सुदाम जगमतु तुम दृष्टवा सुत्था न शीरसा भुवि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया तयोरा पाद्यम चक्रे बुलानुले पनाई। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे हाथ धुलाए और तन्दंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार पान चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की प्राहन सार्थकम जन्म प्रभो देवर्षयो नवाम इसके पश्चात उसने प्रार्थना की प्रभो आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया हमारा कुल पवित्र हो गया आज हम पितर ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए वे हम पर परम संतुष्ट हैं तो अवते न अवतेना न नवाय च आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय उन्नति और निश्चय। मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं नाम विषमा दृष्टि जगदात मनोह समुभंत भजोरपी यद्य आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं भजन करने वालों को ही भजते हैं फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है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 तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए सुच सौहाम पराम सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभो आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं सर्वस्वरूप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 भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल आयु कृति तथा कांति का भी वरदान दिया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए इसी मदभागते महापुराणे पारमहश्याम सेम दशम स्कंधे पुर्वाधे पुर प्रभेशो नाम एक